आदर्श को पकड़े रहो आदर्श की उपलब्धि के लिए सच्ची इच्छा यही पहला बड़ा कदम है इसके बाद बाकी सब कुछ सहज हो जाता है संघर्ष एक बड़ा पाठ है याद रखो संघर्ष इस जीवन में बड़ा लाभदायक है हम संघर्ष में से होकर ही अग्रसर होते हैं यदि स्वर्ग के लिए कोई मार्ग है तो वह नरक में से होकर जाता है नरक से होकर स्वर्ग यही सदा का रास्ता है जब जीवात्मा परिस्थितियों का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होती है जब मार्ग में इस प्रकार सहस्त्रों बार मृत्यु होने पर भी वह निर्भीकता से संघर्ष करती हुई आगे बढ़ती जाती है तब वह परम शक्तिशाली बन जाती है और उस आदर्श पर हंसती है जिसके लिए वह अभी तक संघर्ष कर रही थी क्योंकि वह जान लेती है कि वह स्वयं उस आदर्श से कहीं अधिक श्रेष्ठ है स्वयं मेरी आत्मा ही लक्ष्य है अन्य और कुछ भी नहीं क्योंकि ऐसा क्या है जिसके साथ मेरी आत्मा की तुलना हो सके सुवर्ण की एक थैली क्या कभी मेरा आदर्श हो सकती है कदापि नहीं मेरी आत्मा ही मेरा सर्वोच्च ध्येय है अपने प्रकृत स्वरूप की अनुभूति ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो पूर्णतया बुरी हो यहाँ शैतान और ईश्वर दोनों के लिए ही स्थान है अन्यथा शैतान यहाँ होता ही नहीं जैसे मैंने तुमसे कहा ही है हम नरक में से होकर ही स्वर्ग की ओर कूच करते हैं हमारी भूलों की ही यहाँ उपयोगिता है बढ़े चलो यदि तुम सचेत हो कि तुमने कोई गलत कार्य किया है तो भी पीछे मुड़कर मत देखो यदि पहले तुमने ये गलतियाँ न की होती तो क्या तुम मानते हो कि आज तुम जैसे हो वैसे हो पाते अतः अपनी भूलों से आशीर्वाद दो भूलों को आशीर्वाद दो ये दे अदृश्य देवदूतों के समान रही है धन्य हो दुख धन्य हो सुख चिंता न करो कि तुम्हारे मत्थे क्या आता है आदर्श को पकड़े रहो बढ़ते चलो छोटी छोटी बातों और भूलों पर ध्यान न दो हमारी इस रणभूमि में भूलों की धूल तो उड़ेगी ही जो इतने नाजुक हैं कि धूल सहन नहीं कर सकते उन्हें पंक्ति से बाहर चले जाने दो यदि एक आदर्श पर चलने वाला व्यक्ति हजार भूले करता है तो यह निश्चित है कि जिसका कोई भी आदर्श नहीं है वह पचास हजार भूले करेगा अतः एक आदर्श रखना अच्छा है इस आदर्श संबंध में जितना हो सके सुनना होगा तब तक सुनना होगा जब तक कि वह हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर जाता हमारे मस्तिष्क में पैठ नहीं जाता जब तक वह हमारे रक्त में घुसकर उसकी एक एक बुंद में घुल मिल नहीं जाता जब तक वह हमारे शरीर के अणु परमाणु में ओत प्रोत नहीं हो जाता अतः पहले हमें यह आत्मतत्व सुनना होगा कहा है हृदय पूर्ण होने पर मुख बोलने लगता है और हृदय के इस प्रकार पूर्ण होने पर हाथ भी कार्य करने लगते हैं विचार ही हमारी कार्य प्रवृत्ति की प्रेरणा शक्ति है मन को सर्वोच्च विचारों से भर लो दिन पर दिन इन्हीं भावों को सुनते रहो माह पर माह इन्हीं का चिंतन करो प्रारंभ में सफलता न भी मिले पर कोई हानि नहीं यह असफलता तो बिल्कुल स्वाभाविक है यह मानव जीवन का सौंदर्य है इन असफलताओं के बिना जीवन क्या होता यदि जीवन में इस असफलता को जय करने की चेष्टा न रहती तो जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन ही न रह जाता उसके न रहने पर जीवन का कवित्व कहाँ रहता या असफलता या भूल रहने से हर्ज ही क्या मैंने गाय को कभी झूठ बोलते नहीं सुना पर वह सदा गाय ही रहती है मनुष्य कभी नहीं हो जाती अतः यदि बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या कोई हानि नहीं हजार बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो और यदि हजार बार बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयत्न करो सब जीवों में ब्रह्म दर्शन ही का आदर्श है यदि सब वस्तुओं में में उसको देखने में तुम सफल न हो तो कम से कम एक ऐसे व्यक्ति में जिसे तुम सर्वाधिक प्रेम करते हो उसका दर्शन करने का प्रयत्न करो तदुपरांत दूसरों में उसका दर्शन करने की चेष्टा करो इसी प्रकार तुम आगे बढ़ सकते हो आत्मा के सम्मुख तो सम्म जीवन पड़ा हुआ है अध्यवसाय के साथ लगे रहने पर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी एक विचार लो उसी को अपना जीवन बनाओ उसी का चिंतन करो उसी का स्वप्न देखो और उसी में जीवन बिताओ तुम्हारा मस्तिष्क स्नायु तथा शरीर के सर्वांग उसी विचार से पूर्ण रहे दूसरे सारे विचार छोड़ दो यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है बाकी लोग बातें करने वाली मशीनें मात्र हैं में जीवन की व्यावहारिकता है हम चाहे दार्शनिक सिद्धांत प्रतिपादित करें या दैनंदिन जीवन के कठोर कर्तव्यों का पालन करें परंतु हमारे संपूर्ण जीवन में आदर्श ही औोतप्रोत रूप से विद्यमान रहता है इसी आदर्श की किरणें चीजी अथवा वक्रगति से प्रतिबिंबित तथा परावर्तित होकर नानव हमारे प्रत्येक रंध्र तथा वातायन से होकर जीवन गृह में प्रवेश करती रहती है और हमें जानकर या अनजाने उसी के प्रकाश में अपना प्रत्येक कार्य करना पड़ता है प्रत्येक वस्तु को उसी के द्वारा परिवर्तित परिवर्धित या विपरीत विरूपित देखना पड़ता है हम अभी जैसे हैं वैसा आदर्श ने ही बनाया है अथवा भविष्य में जैसे होने वाले हैं वैसा आदर्श ही बना देगा आदर्श की शक्ति ने ही हमें आवृत कर रखा है तथा अपने सुखों में या अपने दुखों में अपने महान कार्यों में या अपने निकृष्ट कार्यों में अपने गुणों में या अपने अवगुणों में हम उसी शक्ति का अनुभव करते हैं एकाग्रता की शक्ति मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर उनके मनों की एकाग्रता की शक्ति में है किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है प्रत्येक व्यक्ति एकाग्रता के बारे में कुछ ना कुछ जानता है हम इसके परिणाम नित्य देखते हैं कला संगीत आदि में उच्च उपलब्धियां मन की एकाग्रता के परिणाम है पशु में मन की एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है जो लोग पशुओं को कुछ सिखाते हैं उन्हें पता है कि पशु को जो बात सिखाई जाती है उसे वह लगातार भूलता जाता है वह एक बार में किसी एक वस्तु पर देर तक चित्त को एकाग्र नहीं रख सकता मनुष्य और पशु में यही अंतर है मनुष्य चित्त की एकाग्रता की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक है एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से भिन्न होता है छोटे से छोटे आदमी की तुलना ऊंचे से ऊंचे आदमी से करो अंतर मन के एकाग्रता की मात्रा में होता है बस यही अंतर है प्रत्येक व्यक्ति का मन कभी न कभी एकाग्र हो जाता है जो चीजें हमें प्रिय होती हैं, उन पर हम मन लगाते हैं और जिन चीज़ों पर हम मन लगाते हैं वे हमें प्रिय होती है कौन ऐसी माता होगी जो अपने क्रूप से क्रूप बच्चे के मुख से प्रेम न करती हो उसके लिए वह मुखरा दुनिया में सुंदरतम है वह उससे प्रेम करती है क्योंकि उस पर अपने मन को एकाग्र करती है और यदि सब लोग उसी चेहरे पर अपने मन को एकाग्र करें, तो सब उससे प्यार करने लगेंगे सभी को वह चेहरा सुंदरतम प्रतीत होने लगेगा हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्ही चीजों पर अपना मन एकाग्र करते हैं ऐसी एकाग्रता में सबसे बड़ी अलचन यह है कि हम अपने मन को वश में नहीं करते उल्टे उसी के वश में हम रहते हैं मानो हमसे बाहर की कोई वस्तु मन को अपनी ओर खींच लेती है और जब तक चाहे पकड़े रहती है सुरीली तान सुनने या सुंदर चित्र देखने पर हमारा मन दृढ़ता पूर्वक उसकी पकड़ में आ जाता है हम वहाँ से उसे हटा नहीं सकते यदि मैं तुम्हारे पसंद के विषय पर एक अच्छा व्याख्यान दूँ तो तुम्हारा मन मेरे वक्तव्य पर एकाग्र हो जाएगा तुम न चाहो तो भी मैं तुम्हारे मन को तुमसे बाहर निकाल करके उस विषय में जमा देता हूँ इसी प्रकार हमारे न चाहते हुए भी हमारा ध्यान खींच जाया करता है और हमारा मन विभिन्न वस्तुओं पर एकाग्र होता रहता है हम इसे रोक नहीं सकते अब प्रश्न यह है कि क्या यह एकाग्रता विकसित की जा सकती है और क्या हम मन के स्वामी बन सकते हैं योगियों का कहना है हाँ योगी कहते हैं कि हम मन पर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं मन की एकाग्रता बढ़ाने से नैतिक धरातल पर खतरा है और वह है किसी वस्तु पर मन एकाग्र कर लेना और फिर इच्छा इच्छानुसार उससे हटा लेने में असमर्थ होना इस अवस्था में बड़ा कष्ट होता है हमारे प्राय सभी क्लेशों का कारण हमें अनासक्ति की क्षमता का अभाव है अतः मन की एकाग्रता की शक्ति के विकास के साथ साथ हमें अनासक्ति की क्षमता का भी विकास करना होगा सब ओर से मन को हटाकर किसी एक वस्तु में उसे आसक्त करना ही नहीं वरन एक क्षण में उससे निकालकर किसी अन्य वस्तु में लगाना भी हमें अवश्य सीखना चाहिए इसे निरापद बनाने के लिए इन दोनों का अभ्यास एक साथ बढ़ाना चाहिए मन का सुव्यवस्थित विकास है मेरे विचार से तो शिक्षा का सार सार्थों का संकलन नहीं बल्कि मन की एकाग्रता प्राप्त करना है यदि मुझे फिर से अपनी शिक्षा प्रारंभ करने को और इसमें मेरा वश चले तो मैं तथ्यों का अध्ययन कदापि न करूं। मैं मन की एकाग्रता और अनाशक्ति की क्षमता अर्जित करूंगा और उपकरण कि पूरी तौर से तैयार हो जाने पर उससे अपनी इच्छा इच्छानुसार तथ्यों का संकलन करूंगा। बच्चे में मन की एकाग्रता तथा अनाशक्ति सामर्थ्य एक साथ विकसित होनी चाहिए संसार का यह समस्त ज्ञान मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किसी उपाय से प्राप्त हुआ है यदि हमें केवल इतना ज्ञान हो कि प्रकृति के द्वार पर कैसे खटखटाना चाहिए उस पर कैसे आघात देना चाहिए तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है उस आघात की की शक्ति शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। की शक्ति है। मानव मन असीम वह जितना ही एकाग्र होता है उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है यही रहस्य है मन को प्रशिक्षित करने का श्री गणेश श्वास क्रिया से होता है नियमित स्वास्थ्य स्वास्थ्य से शरीर की दशा संतुलित होती है और उससे मन तक पहुंचने में आसानी होती है प्राणायाम का अभ्यास करने में सबसे पहले आसन पर विचार किया जाता है जिस आसन में कोई व्यक्ति देर तक सुखासीन रह सके वही उसके लिए उपयुक्त आसन है मेरुदंड उन्मुक्त रहे और शरीर का भार फियों पर पड़ना चाहिए मन को वश में करने के लिए तरह तरह के उपायों का सहारा लेने का प्रयास मत करो इसके लिए सहज स्वास्थ्य क्रिया भी ही यथेष्ट है